प्रत्यय जब आएंगे तो हमें चाहिए अधिकरण सप्तमी विभक्ति तो आधारोधिकरणम आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है सप्तम अधिकरण तो सप्तमी विभक्ति के आने पर बाकी विभक्तियां हट जाती है उनमें भी द्वेकोर द्विवचन एक ने से एक वचन ले लेते हैं गी विभक्ति बाकी को हटाते हैं शाला गी यह स्थिति है समर्थानाम प्रथमा द्वा समर्थ पद विधि कहता है पदों की जो विधि शब्दों की जो विधि विधान होता है शब्दों में जो भी आप विधान करना चाहते हैं चाहे वो समास विधान करना चाहते हैं संधि विधान करना चाहते हैं या कोई शब्द के अंदर कोई अलग प्रक्रिया लाकर करके उसको दूसरे शब्द के रूप में बदलना चाहते हैं तो समर्थों में ही विधि होती है योग्य शब्दों में ही परस्पर संबंध होता है यह समर्थ पदविधि तो कहता है समर्थान प्रथमा दिवा जो समर्थ प्राधिपदिक होते हैं उनमें सूत्र में जो प्रथम समर्थ प्राधिपदिक होगा उसी से प्रत्यय होता है ऐसा यह सूत्र कहता है समर्थानाम प्रथमा दवा समर्थानाम समर्थों में प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से में यानी समर्थ प्रातिपदिकों में प्रथम समर्थ प्रातिपदिक से यानी सूत्र में स्थित प्रथम समर्थ प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है तो उसके अधिकार में तत्र भव सूत्र आया है सप्तमी सब, समर्थ प्रातिपदिक से भव होने अर्थ में प्रत्यय आता है तो प्राग दिव्य तो अण ये पहुंच गया है तो अण पहुंचते ही उसके जो अपवाद होते हैं वो पहले अपवाद को देखते हैं, देखना पड़ता है कि क्या इस अण प्रत्यय का कोई अपवाद है तो जब देखते हैं तो अपवाद दिखाई देता है वृद्धाच्छ क्योंकि शाला शब्द वृद्ध संज के है कैसे वृद्धि अचाम आदि वृद्धिर्यस्य अचाम आदि तद वृद्ध अचाम आदि जो अचो में आदि अच्छे उसको वृद्ध संजय करता है क्योंकि शाला में तद्भावित अतद्भावित वृद्धि है आ आई औेतेषा तद्भाविता अतद्भाविता वृद्धि संज्ञा तो शाला में पहले से ही वृद्धि है आवर्ण इसलिए इसको अतद्भावित कहते हैं पहले से विद्यमान है तो वृद्धि यसे अचाम अचो में आदि जो अच है उसकी व्रिद्ध संग वृद्धि है तो उस वृद्धि को वृद्ध ऐसा नाम यह सूत्र करता है तो वृद्ध संजक होने के कारण से शैषिक अधिकार में तत्पत्यम और चातुराथिक प्रत्ययों को छोड़ करके शेष में प्रत्यय होते हैं शेषे सूत्र से तो शेषिक अधिकार में शेषे सूत्र के अधिकार में वृद्धा छ सूत्र आता है वृद्ध प्राधिपदिक से छत्यय होता है और प्रत्यय पर से शाला से परे बैठता है तो शालांगी चा। और छत्यय है तो इसका नाम दिया जा रहा है तद्धिता तद्दिता सूत्र से इसका नाम दिया गया है और इस तद्धिता सूत्र की अनुवृत्ति अध्याय की समाप्ति तक आ पंचम अध्याय पर्यंक तो तद्धित के अधिकार में यह प्रत्यय आ गया है तो यह प्रत्यय तद्धित प्रत्यय वाला कहलाता है तो तद्धित प्रत्यय वाला होने से कृत तद्धित समाच कंक और समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है प्रातिपदिक संज्ञा होते ही सुको धातु प्रातिपदिको यह सूत्र कहता है धातु का अवयव और प्राधिपदिक अवयव जो सुप है उसका लुक हो जाता है सुपो धातु प्राधिपदिक में लुप की अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है तो यह कहता है धातु का अवयव हो प्रातिपदिक का अवय हो सुप तो उसका लुक हो जाता है तो यहां पर जी विभक्ति जो है यह प्रातिपदिक का अवय है क्योंकि इसी प्रातिपदिक से ही हुआ है उसका अंग बन जाता अवयव का मतलब अंग तो शाला से ही हमने गी प्रत्यय लाया था सप्तमी भक्ति का तो उसका अवयव है उसका अंग बन गया है तो धातु का अवयव धातु का विभाग बनने के कारण से उस धातु प्रातिपदिक का विभाग बनने के कारण से उस प्रातिपदिक वाले विभाग रूपी सुख का लुक हो जाता है लुक किसे कहते हैं तो लुक प्रत्यय से लुक श्लू लुप्यय प्रत्यय की लुक श्लू और लुप नाम होते हैं कुछ प्रत्ययों के ये नाम है प्रत्यय का लुक नाम श्लू नाम और लुप नाम होते हैं और ये जो लुक श्लू लुप ये नाम जो दिए जाते हैं ये लोप करने के लिए आदर्शन करने के लिए इनका नाम दिया जाता है प्रत्य लुक श्लू लुपः प्रत्यय की लुक श्लू और लुक संज्ञाएं होती हैं तो यहां पर ये जो गी प्रत्यय आया है इसका लुक नाम पड़ गया लुक नाम पड़ते इसका अदर्शन हो जाता है इसी सूत्र से नाम भी देता है और आदर्शन भी करता है तो गि विभक्ति जो सप्तमी विभक्ति का था उसका लुक हो गया यानी अदर्शन हो गया हट गया है तो शाला छ ये हमारे सामने उपस्थित है अब इस स्थिति में हम अंग संज्ञा करते हैं यस्मात्त आदि प्रत्ययंगम जिस प्रातिपदिक हमने प्रत्यय का विधान किया है छ प्रत्यय का विधान किया है उस छ प्रत्यय के परे रहते पूर्व शाला की अंग संज्ञा हो जाती है तो अंग संजय होने से अंगस्य के अधिकार में हम आगे काम करेंगे अंगस्य के अधिकार में सूत्र आता है आय नी नी य प्रत्यदि नाम यह सूत्र आया है यह सूत्र कहता है अंग के आयन एय आयन एय इन, इय और इय, ये आदेश होते हैं किनके स्थान इनके स्थान में ख खनके स्थान में क्रम से आदेश होते हैं तो हमारे पास छ है उस छ के स्थान पर एक क्रम जो क्रम के अनुसार जो प्राप्त हुआ है वो ईय प्राप्त हुआ है तो शाला छ के स्थान में ईय प्रत्यक आदि छकार के स्थान में हो रहा है तो आकार छकार में जो आकार है वो बचा हुआ है तो शाला अ ई अथिति हमारे सामने हम यहां तक पहुंचे थे एची भम को भी समझ रहे थे अब यहां थोड़ा सा मैं एक एची भम को लेकर के दोबारा इसको प्रस्तुत करूंगा कल मेरे से मेरे से गलती हो गई थी गलती यह हुई है सर्वनाम स्थान को लेकर के मैंने बात कही थी तो यहां दो सर्वनाम है तो मेरे को भ्रांति हो गई है जिस सर्वना सर्वनाम स्थान को बोलना था उसको ना बोल करके दूसरे को बोल दिया मैंने तो आप एक बार दोबारा सूत्र निकालिए पहले पाद का मैंने आपके सामने रखा था सर्वाधीन सर्वनामा वो गलत रख दिया है क्योंकि वो भी सर्वनाम है इसलिए मेरे को भ्रांति हो गई बोलना था मेरे को शी सर्वनाम स्थानम ये दो सूत्र बताने थे आपको इकतालीसवां सूत्र है पहले पाद कर निकालिए शी सर्वनाम शी सर्वनाम सूत्र है हा किसी का उसको यूट करके रख लीजिएगा तो शी सर्वनाम स्थानों कहता है शी की सर्वनाम स्थान नाम होता है और यह जो शी है यह कौन है शी इसको समझने के लिए आप सूत्र निकालिए सातवें अध्याय का पहला पाठ सात एक संख्या इकहत्तर सेवेंटी शीला जी म्यूट करके रखिए म्यूटा म्यूट है अच्छा कौन है फिर श्रद्धा जी होंगे श्रद्धा जी माइक को म्यूट करके रखिए रखिए हां जी तो यहां पर सात एक में एक सूत्र है बीसवां सूत्र जैसो शि जश शस दो विभक्तियां हैं जश शशोह जस के स्थान में और शस के स्थान में शी आदेश होता है सूत्र का अर्थ बता रहा हूं मैं सु औस अम औस सात विभक्तियों में यानी इक्कीस विभक्तियों में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है यहां पर जश जो है यह प्रथमा विभक्ति का जश सकार को शकार हो रहा है यहां पर सकार को शकार हो रहा है तो सूत्र से जश और शस है शकार के योग में सकार शकार सूत्र जो अलग करेंगे तो जस और शस ज में सकार और शस में सकार जश शसो शी य कहता है यशो छे दो है जस् के स्थान में और शस् के स्थाने शी है. नपुंस काचा की अनुवृत्ति आ रही नपुंसक लिंग में नपुंसक लिंग के जस और शस के स्थान में शी आदेश होता है नपुंसक लिंग में जैसे आप कुंडी वनानी यह सब बनाते हैं नपुंसक लिंग में गृहाणी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी जहां आप नी नी आता है इकार जुड़ता है वो इसी शी का ही इकार जुड़ता है वहां पर नपुंसक लिंग के बहुवचन प्रथमा बहुवचन द्वितीय बहुवचन में जो ई जुड़ता है वो इसी शी चकार में जो इकार है इसी का जुड़ता है तो यह कहता है जस और शस को शी आदेश होता है नपुंसक लिंग में अब आइए वहीं पर प्रथम पाद में इकतालीसवां सूत्र शी सर्वनाम जो जस और में जो शी आदेश हुआ है उस शी का नाम दे काम देह य सर्वानामस्थान शी को सर्वानाम स्थान कहते है हा जी समने क कर प्रयत्न शि को सर्वानाम स्थान कहते यानी शी का नाम सर्वानाम स्थान नाम सर्वानामस्थानम् का अलग प्रयोजन अपि सर्वानाम स्थान कनुवृत्ति बयालीसवें सूत्र में आ रही है सुड अनुपुंस कस्या में सुड नपुंस कस्या इस सूत्र में सर्वनाम स्थान की अनुवृत्ति आ रही है अब इस सूत्र को अलग करिए सुट अनु अनपुंस कस्या ऐसा अलग कर दीजिएगा सुट अनपुंस कस्या सुड भी कह सकते हैं सुट भी कह सकते हैं टको टाको डकार आदेश होता है सुट अनपुंसकहता है सुट का मतलब है यहां यह प्रत्याहार ग्रहण किया है प्रत्याह और यह प्रत्याहार है सुजस वाले जो इक्कीस प्रत्यय है उन इक्कीस प्रत्ययों में पांच प्रारंभ के पांच प्रत्ययों को लिया है सु औस अम औट इतने प्रत्यय लिया लिख दीजिएगा यहां पर सू औ जस अम औ सु औस अम औ और आउट में टाइ इन दोनों को जोड़ दिया है प्रत्यार बना दिया इसको सू का सू ले लिया, और आउट का टकार ले लिया तो सुट बना दिया तो सुट कहने से सुस आउट औ पांच प्रत्ययों का ग्रहण होता है सुट का मतलब है यह पांच प्रत्यय और अनपुंसक नपुंसक कहते हैं नपुंसक लिंग और अनपुंसक का मतलब है नपुंसक लिंग से भिन्न जो लिंग आएंगे कुल लिंग स्त्रीलिंग ऐसे अनपुंसकस्य का मतलब है नपुंसक लिंग से भिन्न नपुंसक लिंग से भिन्न जो सुट है उनको सर्वनाम स्थान कहते हैं नपुंसक लिंग से भिन्न जो सुट है यानी यह पांच प्रत्यय सुट का मतलब ये पांचों प्रत्यय सुट नपुंसक लिंग से भिन्न सुट को सर्वनाम स्थान कहते हैं ये इसका अर्थ है यह समझ में आ गए जी आप सबको जो मैं कहना चाह रहा था कल मेरे से गलती हो गई मैं वहां सर्वनाम स्थान बोला वहां ना बोल करके सर्वाधीन सर्वनाम स्थानी में जो सर्वनाम स्थान है उसको ना बोल करके मेरे को यह बोलना चाहिए था कल गलती हो गई मेरे से तो उसी गलती को मैं सुधार कर रहा हूं आज आपके सामने श्री सर्वनाम स्थान से सर्वनाम स्थान की अनुवृत्ति सुट अनपुंसक्य में आ सूत्रकार हुआ है नपुंसक लिंग से भिन्न जो सुट है उसको सर्वनाम स्थान कहते हैं उसका नाम रख दिया अब चलिएगा उस सूत्र में एक चार में एक चार में 17 और 18 में सूत्र को देखिएगा एक चार सत्रह 18 सूत्रों को देख लीजिएगा यह कहता है स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने स्वादिशु में सात सात तीन है और असर्वनाम में सात एक है और स्वादिशु का अर्थ मैंने बता दिया था सु आदि ये शाम के स्वादया बहुरी समान सु आदि में है जिनके उनको स्वादी कहेंगे और वो कहां से कहां तक है यह मैंने आपको बताया था सुवस सूत्र से लेकर के उप्रवृत्तिव्या कप इस सूत्र तक यानी पांचवें अध्याय के चौथे भाग के अंतिम से कुछ सूत्र पहले हैं ये उरप्रवृत्तिव्या कप तो सुजस से लेकर के पांचवें अध्याय के लगभग अंतिम तक ये समझ लीजिएगा इनमें आने वाले जितने भी प्रत्यय होंगे उन सब प्रत्ययों को मिलाकर के यहां कहा स्वादी प्रत्यय दी प्रत्यय कहा है असर्वनाम स्थान असर्वनाम स्थान का मतलब है सर्वनाम स्थान भिन्न जिनको सर्वनाम स्थान नाम देते हैं उन सर्वनाम स्थान से भिन्न प्रत्ययों के परे रहते सर्वनाम स्थान से भिन्न यानी सुस अम औट इन पांच प्रत्ययों को छोड़ करके आगे के प्रत्ययों को लिया है सु औस अम औ इन पांच प्रत्ययों को छोड़ करके आगे के प्रत्ययों को लिया है यानी यह पांच प्रत्यय इक्कीस में से यह पांच निकाल दीजिए कितने बचेंगे इक्कीस में से पांच निकालते हैं तो हां जी कितने बचते हैं सोलह सोलह तो सोलह प्रत्यय फिर आगे के जितने भी वो चौथे पांचवे अध्याय में जितने भी प्रत्यय आ रहे हैं उदिजक उन सबको स्वादी प्रत्यय कहते हैं स्वादी प्रत्यय तो कहते हैं सर्वनाम स्थान भिन्न पांच प्रत्ययों को छोड़ करके बाकी प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा होती है ऐसा यह सूत्र कहता है स्वादी सर्वनाम स्थान पांच प्रत्ययों से भिन्न बाकी जो प्रत्यय आ रहे हैं बहुत सारे ढेर सारे प्रत्यय उन प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की पद संध्या होती है ऐसा यह सूत्र कहता है अब इसी सूत्र का अपवाद है निचला सूत्र यचिभम वो पद संजा करता है यह भा संध्या करता है अब यचिभम सूत्र में स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति है यचि यचिभम यचिभम सूत्र कहता है यचि में सात एक है और भम में एक एक है और यचि में समास है य चमिन यची समाह यानी दो चीज है यहां पर एक है यकार और एक अच केवल यकार य और अच प्रत्यार या और अच प्रत्य दो है इसमें यह कहता है सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय यकार आदि सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय जो यकार आदि प्रत्यय होना चाहिए उन प्रत्ययों में यकार आदि होना चाहिए और आजादी प्रत्यय होना चाहिए तो सर्वनाम स्थान भिन्न यकार आदि और अचादी प्रत्ययों के परे रहते सूत्रार्थ बता रहा हूं मैं सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि यकारादि यानी स्वादियों में यकारादि और अचादी प्रत्यय परे रहते पूर्व की भ संज्ञा होती है मैंने सूत्रार्थ बताया है सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी जो यकारादी है आदि प्रत्ययों में भी आदि में यकार होना चाहिए और अच होना चाहिए यकार हो अथवा अच हो ऐसे प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की भ संज्ञा होती तो प्रसंग है हमारे सामने वो लिखिएगा अब शाला छाकेस्तान में ई शाला और छाकेस्तान में ई आदेश हुआ है हाँ यह स्थिति देखिएगा हमारे सामने सूत्र है यचिबम यह कहता है स्वादियों में यकार आदि प्रत्यय अथवा आजादी प्रत्यय परे रहते पूर्व की भ संज्ञा होती है तो यहां पर यकार आदि तो नहीं है आदि में यकार नहीं है प्रत्यय में लेकिन आदि में अच्छ है ई तो दोनों में से एक होना चाहिए आदि में हो अथवा अच आदि में हो ऐसा प्रत्यय के परे रहते पूर्व शाला की भ संज्ञा होती है तो यहां पर अच परे हैं तो पूर्व की भ संज्ञा हो गई तो जो पद संज्ञा प्राप्त हो रही थी पद संज्ञा जो प्राप्त हो रही थी वो किस कारण से प्राप्त हो रही थी है? वो सप्तमी विभक्ति का जो हमने लुक किया है उसको स्थानीवत मानकर के प्राप्त हो रही थी तो उसको बाध करके यहां पर भ संज्ञा कर दी अनेक बार क्या होता है जिस प्रत्यय का हम लोप करते हैं लुक करते हैं यानी हटाते हैं उसको स्थानीव से वहां है ऐसा माना जाता ना होते हुए भी है ऐसा माना जाता एक सिद्धांत है व्याकरण में ये आगे जाकर के आप पढ़ेंगे जिसको हम हटाते हैं किसी प्रत्यय को हटाते हैं कभी कभी उस प्रत्यय को मान करके भी काम होते हैं उसके ना होते हुए भी उसको है ऐसा मान करके काम कर, किया जाता है आगे ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको आएंगे जिसको हमने हटाया किसी कारण से अब वो हट गया है लेकिन वहां कोई काम करना बाकी है तो हम मानकर के चलते वह प्रत्यय वहां पर है ऐसा मानो मानो की प्रत्यय है मान करके वह काम करते हैं ऐसा प्रसंग जब आएगा तो आपके सामने रखूंगा तो अब यहां कहता हैकारादी आजादी स्वादी प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की भा हो गई तो अब शाला की भा नाम हो गया हम यहां तक पहुंच गए थे कल हां जी सब कुछ स्पष्ट हो रहा है जी सूत्रार्थ कल के सर्वनाम स्थान को बदल करके जो मैंने आपके सामने रखा है किसी कोई प्रश्न तो नहीं है हम आगे बढ़ते हैं स्वामी जी जी अब पहले पद संज्ञा होगी बाद में विशेष सूत्र आकर के भाषण होगी नहीं है पतसंजय हो को होने नहीं देता है पतसंजय को भा संजय कर देता है अपवाद सामान्य को बैठने नहीं देता है वो बैठने से अपवाद आकर के बैठ जाता है ठीक है हाँ जी मतलब राजेश जी रोज कुर्सी के ऊपर बैठते हैं तो उनको बैठने को देखते हुए मैं दौड़ करके बैठ जाता हूँ मान लीजिए ऐसा यानी वो रुक जाता है वो प्रत्यय जो है सामान्य प्रत्यय अपवाद को देख करके विशेष को देख करके बैठना बैठेगा ही नहीं अपने आप अप खड़ा रहेगा ताकि वो आकर के बैठ जाए विशेष तो यह अपवाद जो है सामान्य को बैठने नहीं देता यानी पदसंज होती नहीं पदसंजय करो फिर उसको हटाओ फिर भासंजय करो ऐसा नहीं होता है और वो अच्छा भी नहीं लगता है पहले वो बैठे फिर उठ जाए फिर हम बैठे वो अच्छा नहीं रहता है इसलिए वो उठना ना पड़े कि इसलिए कहा जाता है कहीं सभा में जाते हैं तो ऐसे जगह बैठो जिससे कि आपको उठाना ना पड़े ऐसा प्रसंग आता है व्यवहार में कि आप जब सभा में गए कहीं ऐसा ऐसे जगह पर गए वहां ऐसी स्थिति में बैठिए जिससे कि आपको उठाना उठा दे लोग ना उठा दे आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे आ, अनधिकारी चेषा करते हैं कुछ लोग यानी अधिकारी नहीं होते हैं अनधिकारी होते हैं और वो अधिकार रखने वाले स्थान पर वो विद्यमान हो जाते हैं तो फिर उनको जबरदस्ती हटाना पड़ता है इसलिए बोला जाता है शिष्ट व्यक्ति को शिष्टाचार व्यक्ति को ऐसे जगह बैठिए जहां आपको वो उठा दे ऐसा ना वहां से आप उठना ना पड़े इसलिए वो सामान्य जो है वो बैठता ही नहीं तो यहां पहुंच गए हम शाला इय पूर्व की भ संज्ञा हो गई भ संजय होते ही अब भास संध्या के अधिकार में काम होंगे अब सूत्र आ रहा है भस्य निकालिए सूत्र छठे अध्याय का चौथे पाद का 129, मूल पाठ में देखिएगा आप सभी मूल पुस्तक को रखिएगा सामने छह चार एक हां जी पृष्टि संख्या सत्तर है 70. ओम सो हां जी सूत्र संख्या है एक 148... नहीं गलत बोल दिया भस्य है ना एक है एक 139... हां ठीक है सत्तर पेज है भस्य यह भस्य यह अधिकार सूत्र है और इसका जो अधिकार है अध्याय समाप्ति तक इसका अधिकार जाएगा यानी पचहत्तरवें सूत्र तक इसका अधिकार जाएगा एक सौ पचहत्तर यानी अंतिम सूत्र तक इसका अधिकार जाता है भाष्य का अधिकार और इस भार में एक अधिकार आ रहा है इसमें आप में इसे बता सकते हैं कौन किस किसका अधिकार आ रहा है आप लिखिएगा तो मैं समझूंगा कि आपको पता चल रहा है यहां भस्य का अधिकार तो चल रहा है यहां से लेकिन इसके पीछे पीछे एक और अधिकार आ रहा है कौन कौन जानते हैं वो लिखिएगा मैं ओम ओम लिखिएगा कौन कौन जानते हैं एक और अधिकार आ रहा है हा जी एक और अधिकार आ रहा है जो इस भस्य के साथ साथ जुड़ेगा वो अधिकार अंगस्य की अद... अनुवृत्ति आ रही है यहां पर अंगस्य का अधिकार आ रहा है तो आइए हम चलते हैं बस्य के अधिकार में सूत्र है ये तीचा एक सौ अड़तालीस सूत्र देखिए यहीं पर इसी पृष्ठ पे एक सौ अड़तालीस यस्य तीचा यह विशेष सूत्र है संख्या सहित भी याद करना आप लोग अभी से कर लीजिएगा ये तीचा एक सौ अड़तालीसवा सूत्र है इस ये तीचा सूत्र में अनुवृत्तियां आ रही है 144 से नस्तद्विते तद्ये की अनुवृत्ति जा रही है एक सौ चौवालीसवा सूत्र देखिएगा नस्तद्धिते और ये तद्ये की अनुवृत्ति जा रही है एक सौ उनचास लिखते जाइएगा तद्यते के नीचे तद्ये के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल से उसके आगे लिखिएगा एक सौ ये वन तक इसकी अनुवृत्ति जाएगी की अनुवृत्ति फिर 147 सौ सूत्र देखिए नीचे सबसे नीचे ढेलोपो लोपो ग्रवा यहां लोपो लोपो की अनुवृत्ति जा रही है लोपो लोपह लोपाह की अनुवृत्ति जा रही है लोपा के नीचे अंडरलाइन करिएगा और आगे लिखिएगा 156 156 ये 156 छप्पन तक लोपा की अनुवृत्ति जा रही है अब देखिएगा सूत्र में दो अनुवृत्तियां आ रही है एक तद्वित और एक लोपा और अधिकार तो आ ही रहा है पीछे से भस्य का और अंगस्य का तो अंगस्य भस्य तद्य लोपा इन सबकी अनुवृत्ति आ रही है अब यश्य सूत्र को समझ लीजिएगा यश्य को अलग कर दीजिएगा और ईति दीर्घीकार यस्य को अलग और औरति दीर्घ इकार अलगा अब अस्य में छे एक है और में ईति सा हैर यस्य मे समासे यस्य भी एक विशेष शब्द हैको समझ लिजेगा यस्य मे समासे यस्य जो है ये सीधा सीधा वो यस्य यो ये शाम जो करते हैं वो वा यस्य नी यहा यहा यस्य मे चीजे है यकार और एक है अकार य अलग करीगा य च अच नहीं गलत बोला इकार है इकार आच इकार आच लिखिएगा राजे जी इकार अच्छ यम समार द्व तो इकार और अकार को दोनों को मिला दिया जा रहा है तो यहां पर यनादेश हो गया इको यन अची ई और आ को यनादेश करके य बना दिया और उसमें अम जोड़ करके समहारद्ध कर दिया है नपुंसकलिंग में अम विभक्ति नपुंसकलिंग में जैसे पुस्तकम गृहम ऐसा बनता है ना ऐसे ही यह के अंदर यकार के अंदर नपुंसकलिंग का प्रथम विभक्ति का अम जोड़ करके यम बना दिया समहारद बन गया अब इस सूत्र का अर्थ कर रहे हैं देखिएगा इति में सप्तम विभक्ति का एक वचन है और चकार जो है पीछे तद्धित को जोड़ जोड़ता है तो यह कहता ईती ईति का मतलब ईकार परे रहते और तद्धित परे रहते सूत्रार्थ बता रहा हूं मैं ईति का मतलब है सप्तम विभक्ति का ईकार परे रहते अथवा तद्धित परे रहते इकारांत और अकारांत का लोप होता है कैसे तो अंगस्य की अनुवृत्ति भस्य की अनुवृत्ति अंग के अधिकार में भ संजक अंग के अधिकार में भ संजक इकारांत और अकारांत का लोप होता है भ संजक अंग के ऐसा भी कह सकते हैं भ संजक अंग के इकारांक का और अकारांत का लोप होता है ईकार परे रहते अथवा तद्धित परे रहते सूत्रार्थ मैंने आपके सामने रखा है समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा सूत्र को ध्यान में रखिएगा हनुमान हाँ जी दोनों दीर्घ होंगे नहीं नहीं पहले वाला तो इकार है इकारांत इकारांत और अकारांत हां इकारांत और अकारांत का लोप होता है और यह इकारांत किसका है भास अंग के इकारांत का भास अंग के अकारांत का लोप होता है ईकार दीर्घ इकार परे रहे थे अथवा तद्दीप परे रहे थे दीर्घ इकार लिखिएगा राजे जी दीर्घ इकार परे रहते अथवा तद्दित परे रहते दीर्घ इकार रहते अथवा तद्दित परे रहते अंग के अधिकार में बहसंजक इकारांत और अकारांत का लोप होता है आज हाँ स्वामी जी यहां अंत का जोड़ा आपने जी बिल्कुल आपने, आपने आपका प्रश्न बिल्कुल आजीब है अंत इसलिए जोड़ते हैं इसका एक नियम है नियम यह है आप नियम पर जाना पड़ेगा आपको वह सूत्र का अर्थ बताना ही पड़ेगा आपको बार बार यह परेशान करेगा यह अंत कैसे आप जोड़ रहे हैं तो अब आइए यहां प्रसंग पूरा हो गया आपको पहले सूत्रार्थ समझ लीजिए फिर हम अंत कैसे जोड़ते हैं यह बता दूंगा प्रसंग आपको समझ में आए सबको ई दीर्घ ईकार पर रहे अथवा तद्धित प्रत्यय परे रहते अंग के अधिकार में जो भ संजय इकारांत है और अकारांत है उसका लोप होता है यानी इकार का लोप होगा और अकार का लोप होगा अब यहां आकार का मतलब अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र लगेगा यानी अण जो है अण जो है अपने सवर्णियों का भी ग्रहण करेगा मेरी बात को समझ लीजिएगा यहाँ पर सूत्र में तो इकार अकार का लोभ बता है तो इकार अकार जो है ये अपने सवर्णों को भी ग्रहण कर लेगा यहाँ पर यहाँ सूत्र लगेगा अनुदित सवर्णस्य चा मैंने बताया था पहले अण प्रत्यार जो अपने सवर्णों को भी ग्रहण करता है तो यहां अगर हमारे अंग में क्या है यहां पर अंग भाषक क्या है शाला में आकार है दीर्घ आकार तो सूत्र में तो आकार बताया लेकिन यहां पर शाला में आकार है दीर्घ तो अरसु से दीर्घ का ग्रहण होगा क्योंकि वह सवर्णी है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय मैंने बताया था अण और उदित अणुप्रत्यार और उदित का मतलब कु चू टू तुकू कवर्ग चवर्ग टवर्ग ये पांचों वर्गों के पांचों वर्गों में अगर कु आता है तो पूरे पांचों वर्ण ग्रहण हो जाएंगे कुश्द से और चू केवल चू लिख दिया कु चू टू तु ऐसे पांचों उकार जोड़ करके कु चू टू तु पु ऐसे वर्ण आए तो कु कहेंगे तो उनके जो सवर्ण है वो पांचों वर्ण आ जाएंगे ऐसे अण लिखा तो अण में जितने अक्षर आते हैं वो अपने सवर्णों का ग्रहण कराते हैं यानी अरस्वु का भी होगा वहां पर काम होगा तो अरस्वु का भी ग्रहण हो जाएगा दीर्घ होगा तो दीर्घ का भी ग्रहण हो जाएगा ऐसा तो यहां कहते हैं ईकार परे रहते अथवा तद्दित परे रहते अंग के अधिकार में जो भस संजक इर्ण है अंत में अथवा में है तो उसका लोप हो जाता है तो यहां पर स्थिति देखिएगा वो लिख दीजिए स्थिति राजद जी चाला स्थिति लिख दीजिए नीचे शाला और ईय अब यहां देखिएगा यहां ई कार परे रहे हैं। परे हैं ई कार परे रहते अथवा तद्दीप परे रहते तद्दीप तो है ही है लेकिन ई दिख रहा है तो ई परे दिख... मिल गए उसको नियम को ई परे है और अंग अंग के अधिकार में जो भ संजक वर्ण हो अंत में अथवा अवर्ण हो अंत में तो भ संजक है शाला शाला का नाम भा है और इस भ भा, संजक शाला में अंत में अवर्ण है अवर्ण का मतलब सवर्ण का दोनों आ जाएंगे अरस भी हो जाएगा दीर्घ भी हो जाएगा तो भ संजक अंग में अवर्ण अंत में है शर्त घट गया भ अंग में अंत में अवर्ण भी है और पर वर्ण भी है तो अब इस अवर्ण का लोप हो जाता है यस्य तीचा सूत्र कहता है इकार परे रहते अथवा तद्दित परे रहे थे भ अंग के अवर्ण का लोप हो जाता है यहां अवर्ण का लोप हो गया लिख दीजिए राजेश जी शाला हलंत कर दीजिए शाल ईय और ईय में आकार को भी मिला दीजिएगा तो यह स्थिति है तो शालिया स्थिति हो गया हमारा ओपुरा रूप दे दीजिए शालिया कर दीजिएगा हां यह शालीया हमारे सामने आ गया यहां तक हम पहुंच गए अब राममोहन जी का प्रश्न है आपने इकारांत कैसे बोल दिया अकारांत कैसे बोला इसको समझ लेते हैं ये अंत कैसे जोड़ते हैं हम अब हम चलते हैं पहले पाद में प्रथम अध्याय के पहले पाद में अंतिम सूत्र देखिएगा पहले पाद के अंतिम सूत्र न विधि तदंत से अंतिम का मतलब तीन सूत्र से पहले इकहत्तरवां सूत्र हैदंत यह बहुत विशेष सूत्र है परिभाषा सूत्र है इसको अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करिएगा ये नधि तदंत से यह सूत्र कहता है ये नीन एक है विधि एक एक है ये नीन एक है विधि एक एक है तदंत से जो है इसमें 6 एक है छ एक अब ये ना तीन एक विधि एक एक तदंत से एक एक तदंत से में समास है, समास को भी समझ लीजिएगा तदंत से समास क्या है सो so, अंत यदंता राजा जी लिख दीजिएगा समास को सो अंते ये स तदंता सो अंते ये स तदंत सो अंते यदंत फिर लिखिएगा तदंत क्य तदंत बहुरी समास अब मैं इसका अर्थ बता रहा हूं सो सो का मतलब सह सह अंत यस्य सतत अंत वह अंत में है जिसके वह सह का मतलब वह वह हिंदी में भी लिख लीजिएगा वह अंत में है जिसके वह अंत में है जिसके वह अंत में है जिसके वह तदंत कहलाता है वह अंत में है जिसके वह तदंत कहलाता है अब यहां पर आपको समझना है वह कौन है वह अंत में है जिसके वह का मतलब है जो ये ना शब्द से बोला जा रहा है वह ये ना को ही वह से कहा जा रहा है यहां ये ना विशेषण विशेषण शब्द है विशेषण दो चीजें होती हैं एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य तो वह अंत में है जिसके जिसके किसके समुदाय के शब्द के समुदाय के ऐसा कह सकते हैं जो समुदाय है या जो शब्द है वह अंत में है जिसके वह का मतलब विशेषण वह विशेषण अंत में है जिस समुदाय के वह विशेषण अंत में है जिस शब्द के वह तदंत कहलाता है तस्य तदंत्य उस, उस विशेषण के अंत के होने पर यानी उस विशेषण के अंत में होने से मतलब तस् तदंत का मतलब है उस विशेषणांत समुदाय का तस् विशेषण तस् तदंत्य उस विशेषणांत समुदाय को यहां पर अर्थ लेंगे तो वह अंत में है जिसके वह तदंत कहलाता है यह समास का अर्थ मैंने बताया अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा सूत्र का अर्थ है ये नशेषण न, न विधिर्धीय विर्धीय सदन समय विशेष विधिय तदन समय से ये विशेषणेन विधिये स तदन समुदाय ग्राहको, ग्राहको इसका हिंदी समझ लीजिए हिंदी भी लिख लीजिएगा जिस विशेषण से जिस विशेषण से विधि की जाती है जिस विशेषण से विधान किया जाता है जिस विशेषण से विधान किया जाता है वह विशेषण अंत में है जिस समुदाय के जिस विशेषण से विधि की जाती है वह विशेषण अंत में है जिसके उस विशेषणांत समुदाय का और, और अपने स्वरूप का भी ग्रहण कराता है जिस विशेषण से विधि की जाती है वह विशेषण अंत में है जिस समुदाय के उस अंत समुदाय का और अपने स्वरूप का भी ग्रहण कराता है अब आइए यश्यतीचा सूत्र में अब यहां देखिएगा यश्यतीचा कहता है ना यशिये तिछा जो है इकार आकार ये जो इकार अकार है ना ये इकार है अकार है ये विशेषण इकार अकार के द्वारा यह विधान किया जा रहा है यानी इकार को इकार का लोप होता है आकार का लोप होता है अब आकार कहां किसका आकार है ये विशेषण है इसको विशेषण कहते हैं यानी इकार आकारस्य लोपो बहुती इकार कस्य इकारस्य कस्य आकारस्य मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा इकार का लोप होता है तो प्रश्न आएगा किसका इकार आकार का लोप होता है किसका आकार इसका मतलब यह विशेषण है इकार जो है आकार है यह विशेषण है किसी शब्द को कह रहे हैं शब्द है विशेष्य वह समुदाय है विशेष्य तो इकार का अथवा आकार का लोप होता है तो यह इकार जो है किसी शब्द का है किसी समुदाय का है तो यहां इकार आकार जो है विशेषण है तो जिस विशेषण से विधान किया जा रहा है वह विशेषण जो है तदंत का ग्राहक होता है यानी अपने पूरे विशेष को ग्रहण कराता है केवल इकार को नहीं बोलता वो इकार अंत में है जिसका यानी अपने विशेष को भी साथ में जोड़ता है विशेष है वह समुदाय वो शब्द इसलिए जहां ऐसे विशेषण के द्वारा विधान किया जाता है वह विशेषण जिस विशेष के लिए है उस विशेष को पूरे को ग्रहण कराता है उसके अंत को ग्रहण कराता है यह इस कार्त होता है जिस विशेषण के द्वारा विधान किया जाता है वह तदंत का ग्राहक होता है यानी उस विशेषांत को स्वीकार कराता है हाँ जी आपने से किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं स्वामी जी जी यहाँ विशेषण मतलब भासंजक जो विशेषण है नहीं भासंजक मत बोलिएगा यहाँ सूत्र सूत्र में यश्यती सूत्र को देखना है हमको यशियती सूत्र विधान कर रहा है ना इकार का लोप होता है इकार लोप का विधान कर रहा है अकार लोप का विधान कर रहा है समझ रहे मेरी बात सूत्र विधान कर रहा है ना ये तीचा सूत्र विधायक सूत्र है यानी विधान करता है विधान दो प्रकार के होते हैं एक विधि के रूप में होता है और एक निषेध के रूप में होता है यह निषेध रूप यानी इकार का लोप होता है निषेध कर रहा ना इकार का लोप होता है हटा रहा है वहां पर किसी को बिठा नहीं रहा है वहां से हटा रहा है तो विधान कर रहा है यस्यतीचा सूत्र विधान कर रहा है तो विधायक सूत्र में विधायक सूत्र में जिस विशेषण के द्वारा विधान किया जा रहा है विधायक सूत्र में जिस विशेषण को लेकर के विधान किया जा रहा है विशेषण क्या है? इकार आकार ये विशेषण है इन विशेषणों को लेकर के जब विधायक सूत्र विधान करता है तो वहां कहता है जिस विशेषण से आप विधान करते हो वो विशेषण का जो विशेष है उसके अंत को आप ग्रहण करा दो ऐसा ये ये ना विधि तदंत नियम करता है नियामक सूत्र विशेष क्या है समझ हाँ इकार शब्द जिसमें है वो है विशेष अच्छा जी मैंने कहा इकार का लोप होता है तो आप का, इकार का? तो जिसका होगा वो विशेष जी हाजी सबको समझ में आ रहा है राजेश जी ओम भगवान जो सर्वनाम स्थान है ना वो समझ में नहीं है मेरे जी सर्वनाम स्थान संजी हमने हाँ वो वो बात बता देता हूं हाँ जी यहां पर स्पष्ट हो गया सब लोगों को जिस विशेषण से विधान किया जाता है इकार अकार रूपी विशेषण के द्वारा विधान किया जा रहा है लोप का विधान तो जहां विशेषण से विधान किया जाता है जहां कहीं भी तो वो विशेषण जिस विशेष का है वो विशेषण उस विशेष विशेष को ग्रहण कराता है तदन्त ग्राहक विशेष ग्रहण काता तदी या इकारान्त शब्द का लोप अकारान्त शब्द का लोपे शब्द का अलोकस्य सूत्र लगता अन्तिम अल्कै लोपता जे इकारान्त लोप इकारान्त पूरे शब्द का यहांपर, यहांपर लोप केवल अंतिम का लोप होगा इसका कैसे निर्धारण करेंगे तो अलोत्य सूत्र पहुंचता है वो कहता है अंतिम अल का लोप होता है पूरे शब्द का लोप नहीं होगा वैसे दोनों अर्थ निकलते का होता है, नि, जिस शब्द में इकार अंत में है उस शब्द का लोप होता है पूरे शब्द का लोप होता है ऐसा भी अर्थ निकलेगा पर यह कहता है अलोत्य सूत्र कहता है अंतिम अल का ही लोप होता है अलोत्य सूत्र लगता या नहीं लगाया है क्योंकि वो बहुत सारी बातें नहीं बताते हैं वो धीरे धीरे बताते हैं हाँ जी सब कुछ समझ में आ रहा यह स्वामी जी जी इस उदाहरण में साल ही में जी इसमें साल ये साला ताल, विशेषण क्या कह रहे हैं आप शालीय शब्द में विशेषण विशेष जो उदाहरण शालीय में नहीं बोलिए शाला शब्द में शाला शब्द में देखना है शाला शब्द में शाला शब्द में अवर्ण जो है वो विशेषण है और शाला शब्द जो है पूरा वो है विशेष्यू जी शाला पूरा शब्द जो है वो समुदाय है या शब्द है वो है विशेष्य और उसमें जो आकार है वो है विशेषण आकार को लेकर के बोला जा रहा है शाला के आकार का लोप होता है यह कहा जा रहा है यानी शाला शब्द नहीं है वहां समुदाय के आकार का लोप होता है या शब्द के आकार का लोप होता है तो शब्द जो हो गया विशेष और आकार हो गया विशेषणी हाँ जी हाँ जी सब कुछ स्पष्ट हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं राजेश जी का प्रश्न क्या प्रश्न है आपका सर्वनाम स्थान इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है आ, सर्वनाम स्थान सर्वनाम तो है नहीं पर उसका सर्वनाम स्थान संजय क्यों की। क्योंकि असर्वनाम अवना या सर्वनाम कह रहे हैं सर्वनाम स्थान जो संजय की ना जी जी जी वहां सर्वनाम का तो कुछ प्रसंग है नहीं नाम में ही विभक्तियां हैं वहां पे तो नहीं नहीं नहीं सर्वनाम का मतलब है वो बताया ना सर्वनाम स्थान भिन्न प्रत्यय क्योंकि वहां पर शी सर्वनाम स्थान में शी को सर्वनाम स्थान नाम दे दिया फिर कहा सुट अनुपुंसक ने कहा कि नपुंसक लिंग आ, नपुंसक लिंग से भिन्न जो पुलिंग स्त्रीलिंग शब्द के जो सु पांच प्रत्यय है उनका नाम सर्वनाम नाम रखा था तो उन सर्वनाम वाले विभक्तियों को छोड़कर के बाकी विभक्तियां आगे होने चाहिए यानी सुट ठीक है इन पांच विभक्तियों को सर्वनाम नाम रखा है इनको सर्वनाम कहते सुट oh, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में यह पांच विभक्तियां ना नहीं होना चाहिए यानी टाभ्याम व्यस ये आगे के होना चाहिए औट प्रत्यक नहीं होना चाहिए उसके आगे के जब प्रत्यय होंगे तब यह भ करता है और यदि यह पांचों होंगे तो फिर भ नहीं होगी क्योंकि वो कहता सर्वनाम स्थान को छोड़ करके सर्वनाम स्थान का मतलब है जिन पांच प्रत्ययों का नाम आपने सर्वनाम रखा है उन प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की भ नहीं होगी उन पांचों को छोड़ करके जो बाकी प्रत्यय आएंगे ताब्याम बेसादी से लेकर के पूरा प्रवृत्ति कब तक जितने भी प्रत्यय आएंगे उनके परे रहते ही पूर्व की अंग से संज, संज्या होती है अगर सर्वनाम स्थान परे है तो भा संजय नहीं होगी फिर वह पद संजय हो जाएगी हाँ जी राजेश जी पकड़ में आ रहा है आ, वो तो समझ में है परंतु मेरा प्रश्न यह है कि ये सर्वाधीण के जो सर्वनाम है वो उस, उस, उस, उसको छोड़ दीजिए उसको छोड़ दीजिए ना मैंने कल गलत बता दी ना उसको छोड़ दीजिए ना वो प्रसंग अलग है वो वो वो शब्द है है यहां बसङ्गा वर्वाधिनि सर्वामानि मे सर्वाधिगण मे पडे शब्दो सर्वानाम कहते शब्दो कहते वर्वनामो हे प्रत्यो कहते पा प्रत्य ये अन्तर मलती बता सर्वाम स्थान नाम समानकार भ्रान्ति वा चला गया वहां तो का नाम सर्वाम रखा है और उन शब्दो वाँ का सर्वाम रै सर्वानाम रमेव काम केगे वैर सर्वानाम का सम आये आये बा राजी स्पष्ट ओम् भगवी अगे बे शालिय शब्द आपके सामने। बैठा है अब समापन कर दो कह रहा है तो देखिए शालिया अब केवल विसर्ग करना, बाकी है सामने। तो विसर करना तो वही चलेगी शाली प्रातिपदिक से एक एक से मैं पूछता जाऊंगा अब क्या करना है तो इसी यहां पर लिखा है शालिया सामने है विद्यमान अब हमको विसर्ग करना है तो विसर्ग करने से पहले अब क्या करना है किसका अधिकार शुरू होगा अरेनु जी।, जी पद का अधिकार शालिया में पद का अधिकार कैसे आएगा अभी प्राधिपतिक है तो ज्ञाप्राधिपति हां ज्ञाप प्राधिपतिकात का अधिकार आएगा क्योंकि शालिया प्राधिपतिक है तो प्राधिपतिक होने से ज्ञाप प्राधिपतिकात के अधिकार में स्वजस इक्कीस प्रत्यय आएंगे फिर उसमें हमको प्रथमा विभक्ति चाहिए तो प्रातिपतिकार्क लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा सूत्र आएगा फिर उससे पहले जो है सएंगे स्वजस आएंगे तो सुपह से उनकी विभक्त अपने त्रिक बनाकर के एक वचन विवचन करेंगे फिर विभक्ति विभक्ति से विभक्तियां कर देंगे फिर उसके बाद हमको प्रातप्रिकार्थ लिंग परिमान वचन मात्रे प्रथमा सूत्र लगाएंगे तो प्रथमा विभक्ति लाकर बाकियों को हटाएंगे और तीनों तीनों में से एक को रखने के लिए द्वेक और दिवचन एक वचने सूत्र लाकर के एक वचन सु लाएंगे बाकी औ और जस को हटा देंगे तो शालीय सु यह स्थिति यस है अब शालीय सु यह स्थिति यस है अब इसके आगे क्या काम होंगे सुशीला जी शालीय शु है अब इसके आगे क्या काम होंगे शालीय अब इसके आगे हम बहुत स... सारे इत संजय करेंगे ना, ना, ना, है। उसकी संजय करेंगे उपदेश जनुनाशिक इससे इत संजय करेंगे अब एक विशेष संज्ञा करेंगे अब यहाँ शालीय सकार हलंत है एक विशेष संज्ञा करेंगे कौन बताएंगे आपने से पदमा जी शालीय स हलंत सुवर्णपुंस कश्य स्वामी जी नहीं नहीं नहीं सुवर्णपुंश कस्य कहीं कोई प्रयोजन नहीं है शालीय स है अब एक संज्ञा करेंगे विशेष संज्ञा आज़, नहीं नहीं, नहीं शालीय शब्द है हमारे सामने शालीय ये तो पुलिंगे है ना शब्द को देखिए शालीयह निसर्ग हमारे सामने उद्देश्य है यह, सकार है रेणु जी बताएंगी रेणु जी पद सत को के लिए पद संजय अब संजय करेंगे किस सूत्र से ससत सुप्त गंतव पद हाँ ये सुप्तिंग पदम से पद संजय करेंगे पदमा जी समझ में आ गया वो तो पहले ही कर दिया स्वामी जी आपने बता दिया ना कहां पर बताया प्रातिपदिका इसके बाद सु, सु आएगा आपने बताया कहां पर बताया अभी तो अभी तो यहाँ पर हम चल रहे हैं ना आने के सु, सु तो आ गया सुने के बाद में अब सु में इस करके फिर पद करनी पड़ेगी ना पदसंजय तो अभी तक किया नहीं हमने वो तो प्राधिपतिक अधिकार में सुस प्रत्यूपूत्र प्रत्य से आ, एक वचन द्विवचन दोवचन करके त्रिक बनाया फिर विभक्ति सूत्र से विभक्ति संजय कर दिए फिर उसके बाद प्राधिपतिकार लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति लाई बाकी विभक्तियों को हटाया और उन तीन विभक्ति प्रथमा विभक्ति में फिर उन तीनों में से, और दी वचने एक, वचने से एक वचन सु को रख दिया औस को हटा दिया और शालीय उपदेश अजन न से उड़ की संजय की तस्य लोपर्शनम लोप से लोप कर दिया अब शालीय हलन्त हमारे सामने है अब आएगा सुप्तिक हो रहा है शालीयु य स अलन्त अब पदसंज्ञप्तिगन्त पदम् पदसंज्ञ अद पद का अधिकार चलेगा पदस्य पदस्य का अधिकारे सूत्र आगा रेणुजी रेणुजी का रुचि जी क्या सूत्र आरा पद के अधिकार मेरि oh, पद के yeah. अधिकार में क्या? और सजुष को रू आदेश होता है तो सकार को रू आदेश होता है पद के अधिकार में है तो रू आदेश हो गया सकार के स्थान में रू फिर रू में उकार की संज्ञा तस्लोपदर्शनम लोप फिर रेप बच गया अब एक संज्ञा हमको करनी है आप में इसे कौन बताएंगे ऋचा जी एक, एक, एक संजय हमको और करनी है अंतिम संजय करने जा रहे हैं ओम स्वामी नमस्ते हाँ बोलिएगा नमस्ते कौन संजय करेंगे विसर्जन जो करना है स्वामी जीर्जन विसर्ग तो करना है उसे एक संजय करेंगे विराम हाँ जी विराम विराम अवसान संजय करेंगे अंतिम संजय है अब हम बहुत बहुत ठगे हैं अब अन्तिम स्थिति पञ्चरे है संज्ञा विरम अवसान संज्ञा केगे यो विरम पडता विरम अवसान संज्ञा अवसान संज्ञा कते हि अन्तिम सूत्र आये को बता माता, माता सुदेशी अन्तिम सूत्र जी, अब इस सूत्र का अर्थ आपने से राममोहन जी बताएंगे खरवसानी और विसर्जनी का सूत्र का क्या अर्थ है आ, खरी या अवसाने आ, रे, रोरी से पर विसर्जनी आदेशों बिल्कुल ठीक बताया खरी परिराने पर विसर्ग आदेशो और खरवसानी और विसर्जन में रोरी में से राह की अनुवृत्ति आ रही ये इस तरह का अर्थों को याद रखना पड़ता है ऊपर से क्या आ रहा है तभी अर्थ आप यह जो अर्थ है सूत्रकार तो ये दिमाग में बैठ ना जाए फिट बैठना चाहिए ऐसे बैठना चाहिए कि आगे चल करके स्थिति को देखते ही सूत्र अपने आप आयाद आ जाएगा क्योंकि सूत्रकार तो हमारे मस्तिष्क में है कि यहां पर ऊपर से रेफ की अनुवृत्ति आ रही है खरवसानी और विसर्जनीय में और खर परे है अथवा विराम परे है तो विराम परे है तो विराम परे है इधर ऊपर से यहां हमारे सामने स्थिति है रेप है तो रेप को देखते ही विराम को देखते ही आपके मस्तिष्क में तुरंत आ जाए खर और विसर्जनीय तो जहां पर भी ये सूत्र आएंगे हम इसलिए धीरे से इसलिए चल रहे हैं हर सूत्र का अर्थ उनकी अनुवृत्तियां उनके मतलब वो सब मस्तिष्क में सब रखना पड़ता है इसको इसलिए बार बार में दोहरा रहा हूं ताकि ये जमते जाए हमारे मस्तिष्क में आगे आपको परेशानी ना उठाना पड़ेगा आपको अब लग सकता आपने से किसी को बार बार उन्हीं को दोहरा रहे मैं जानबूझ के इसलिए दोहरा रहा हूं आगे जाके आपको दिक्कत ना पड़े यानी झट सूत्र बोलते पूरा अर्थ स्क्रीन के ऊपर जैसे हम पर्दे के ऊपर देखते हैं ऐसे आपके मस्तिष्क के सामने वो सूत्रार्थ दिखाई देना चाहिए अनुवृत्तियों सहित हाँ अब शालिया बन गया विसर्ग हो गया तो शाला में होने वाला जैसे जाल बना उ प्रकार मा शब्द शाला मो माला पतिलायाम् भवा माला शब्द बनेगा याला में होने वा का माला में क्या हो सकता है एता या मोती जो भी आप माला में के रख सकते हैं आप आ, बनती चमनती या और बहुत सारी फूल है या बहुत सारी चीजें हैं बहुत कुछ उस माला के अंदर आप जड़ सकते हैं तो माला में जो जो आप जड़ सकते वो सब माला में होने वाले ही हैं तो मालिया शालिया ऐसे ही बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं यह आपका मालिया शालिया हो गया तो देखिएगा मुख्य आधार को हमेशा याद रखिएगा यानी आएगा पूर्व के समान सु आएगा पूर्व के समान सु, सु कैसे आएगा यह पूरा दृश्य मस्तक पटल पर आपको आ जाना चाहिए अंदर अंदर अंदर से देख सके आप तो सु कैसे आएगा यहां प्रातिपदिकार्थ के अधिकार में सुज सूत्र आएगा फिर सुपा सूत्र आएगा फिर विभक्तिष्ठ सूत्र आएगा फिर प्रातिपदिकार्थ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा सूत्र आएगा द्वे के और सूत्र आएगा फिर, आ, सु आते ही तस्य लोपदर्शनम लोपा उपदेश जन नब सूत्र लगेंगे फिर उसकी पद संज्ञा होगी फिर पद का अधिकार चलेगा फिर उसके अधिकार में सद रू सूत्र आएगा फिर तस्य लोपदर्शनम लोप ये सब आ जाएंगे आ, फिर उसके बाद आ, विराम नाम रखेंगे फिर खरवसाने विसर्ग हो जाएगा तो इसको मैं आगे आपको यही कहूंगा आगे पूर्व के समान सु लाना और विसर्ग कर देना इतना बोलते ही आपको पूरा दृश्य तुरंत घूम जाना चाहिए ऐसा ऐसा हो गया यही कहूंगा पूर्ववत सु आकर के विसर् ऐसा ही लिखा देखिएगा शालिया की प्रातिपा संज्ञा होने से स्वाध्युत्पत्ति के सब सूत्र लगाकर सु सू को विसर्जनीय हो गया इतना ही लिख दिया देखिएगा ये बार बार दोहराएंगे नहीं आप यहां पर भाष्य में देखिएगा क्या लिखा है शालीय की प्रातिपदिक सं होने से स्वाद्युपत्ति के सब सूत्र लगकर सु को विसर्जनीय हो गया अब स्वाद्युपत्ति यानी सुनिप्रीपति होकर सब सूत्र जितने, जितने लग सकते हो सब लग करके सुकु विसर्ग हो गया या विसर्जनीय हो गया इतने से वो सारे सूत्र आपको मस्तिष्क में दिखना चाहिए अब इतना कह दो पूर्व के समान सुकु विसर्ग हो गया अब किसी से पूछे कैसे हो गया फिर वो इधर उधर झांकने लगे आकाश को देखने लगे या सोचने लगे कैसे हुआ फिर वो गलत हो जाएगा इसलिए प्रारंभिक जो आधार है वो पूरा दिमाग में रहना चाहिए कैसे कैसे होता एक एक बात को समझते हुए हमको चलना है प्रारंभ आगे चल करके तो केवल इतना ही होगा यह धातु है यह प्रत्यय है और ये शब्द बन गया बस ऐसा ही चलेगा आगे बहुत आगे अभी तो बहुत आपको सीखना है मान लो आप तीसरे अध्याय में पहुंचेंगे चौथे अध्याय में पहुंचेंगे वहां इस तरह के नहीं बताएंगे वहां यही बताएंगे ये धातु है ये प्रत्यय और ये शब्द बन गया इतने से समझ जाता है व्यक्ति क्यों आधार मजबूत है तब तो इसलिए आधार को बहुत मजबूत बनाना है आपको बहुत आनंद आएगा कि देखो कैसे कैसे शब्द बनते हैं तो फिर सब आप लोग अपने अपने नामों के शब्दों को भी सिद्ध कर लेंगे सीमा अपने नाम को सिद्ध करेंगे सीमा में ये धातु ये प्रत्यय और ऐसा बन गया और ये अर्थ है रुचि जी अपना शब्द राजेश जी अपना शब्द सब अपने अपने शब्दों को समझते जाएंगे और आनंद भी आएगा आनंद लेना भी आना चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं मनुष्य को ज्ञान से जितना आनंद मिलता है उतना आनंद किसी से भी नहीं मिलता है और वो ऐसा लिखते हैं ज्ञान से जो आनंद सुख मिलता है व्यक्ति को जानकारी से नॉलेज से उसके एक हजारवा इसका भी आनंद नहीं है संसार में पर इसको सात्विक वृत्ति से आनंद लेना आना चाहिए राग द्वेशों से थोड़ा ऊपर उठ करके शांति भाव से सात्विक भाव से इसका आनंद लेना आना चाहिए तो आपको बड़ा आनंद आएगा चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं देखिएगा अगला सूत्र प्रयोजन चौथा उदाहरण सूत्र का भाष्य में देखिएगा सूत्र प्रयोजन को दिखा हैं रहे यहां पर औपगवह कुछ बोलें कोई हाँ जी औपगवह हा। यह उदाहरण है सूत्र का चौथा सूत्र प्रयोजन औपगवा इस उदाहरण में अन आता है उन अनुप्रत्यय को लेकर के समझा रहे हैं अन को निमित्त मानकर अनु प्रत्यय को निमित्त मानकर उपगु जो शब्द है उपगु उपगु शब्द के आदि अच्छ को जब तद्य स्वचा मदे इस सूत्र से जब वृद्धि करेंगे तो वृद्धि प्राप्त हो जाती है यानी तद्युत स्वचा सूत्र से वृद्धि की प्राप्ति होती है तब कहता है वृद्धि किसे कहते हैं तो सूत्र आएगा वृद्धिरादेश सूत्र ने बताया कि वृद्धि किसको कहते हैं इस औपगवा उदाहरण में जब तदिते स्वचा सूत्र से वृद्धि प्राप्त होने लगती है तब वृद्धिरादेश सूत्र आकर कहता है कि वृद्धि का मतलब ये ये सूत्र का प्रयोजन है पकड़ में आ जी जो कहना चाहते हैं औपगवा उदाहरण है हमारे सामने उद्देश्य औपगवा शब्द है इस औपगवा उदाहरण में अन प्रत्यय आता है अन प्रत्यय से ही औपगवा शब्द बनता है तो अनप्रत्यय को निमित्त यानी अन प्रत्यय को कारण बनाकर के जब उपगु शब्द है मूल शब्द है, उपगु उपगु शब्द से अन प्रत्यय करने से औपगवा शब्द बनता है तो अण प्रत्यय को लाकर के उपग्र शब्द को जब आदि में वृद्धि करने लगते हैं तो वृद्धि वाला सूत्र आता है तदिते स्वचा मागे सूत्र तब ये वृद्धि आप जो बोल रहे हैं वृद्धि किसे कहते हैं तो सूत्र आता है वृद्धिरादेश तो ये सूत्र का प्रयोजन मां बता देता जैसे शालिया में बताया जैसे भागा में बताया जैसे नायका में बताया है वैसे ही यहां पर भी ये बताएगा जी तो अब देखिएगा औपगवा हमारे सामने है औपगवा औपगवा यह उदाहरण है अब इसका अर्थ बता रहे हैं भाष्यकार उपगोह अपत्यम औपगवा उपगोह उपगु शब्द है मूल उसको ष्ठी विभक्ति में उपगोह बनेगा जैसे गुरु का गुरोह बनता है गुरु शब्द है उसको ष्ठी विभक्ति में गुरोह बनता है ऐसे उपगो का उपगोह उपगोह अपत्यम अपत्यम कहते हैं संतान को आपने पहले जान लिया तो उपगोह अपत्यम उपगु का अपत्यपगु नाम वाले व्यक्ति की संतान उपगोह अपत्यम यानी उपगु नाम वाले व्यक्ति के संतान को अपगवा कहते हैं उपगु नाम वाले व्यक्ति है कोई कोई भी व्यक्ति है उपगु कहते है उस व्यक्ति को उसकी जो संतान होती है उसको औपगवा कहते हैं उपगु नाम वाले व्यक्ति की जो संतान होगी उसको औपगवा कहते हैं तो मूल शब्द है हमारे सामने उपगु और देखिए उपगो अपत्यम उपगु का उपगु का बेटा या बेटी जो भी है संतान बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है इसलिए अपत्यम कहा संतान कहा क्योंकि वो स्त्री भी हो सकती है वो पुरुष भी हो सकता है दोनों को औपगवा ही कहेंगे उपगु की संतान तो उपगु शब्द हमारे सामने यहां सीधा का सीधा गस विभक्ति जोड़ दिया देखिएगा अब यह गस आया कैसे आ गया पूर्वत उसको कुछ नहीं लिखा यहां पर उपगु गठी विभक्ति ला करके बिठा दिया तो आपको समझना पड़ेगा यह गस कैसे आया तो अब वो सारी प्रक्रिया हमको जो शालीय शब्द में प्रक्रिया हमने अपनाई है ना वो प्रक्रिया यहां पर अपना अपनाना है तो क्या प्रक्रिया है समझ लीजिएगा उपगु प्रातिपदिक है समर्थपद है प्रातिपदिक है समर्थ है अपने अर्थ को देने में सक्षम है अपने अर्थ को देने में योग्य है इसलिए प्रातिपदिक है तो सूत्र आएगा ज्ञाप प्रातिपदिकात यह सूत्र आया ये सूत्र आते ही सूत्र आया ये सूत्र आते ही ज्ञान प्राधिपतिका से अधिकार मिल गया अब आगे आप प्रत्यय ला सकते हो ये प्राधिपदिक है ये समर्थ है अब आगे प्रत्यय लाइए तो सुधिकस प्रत्यय आए अब इक्कीस में से कौन सा प्रत्यय हमको लेना है तो अर्थ को देखेंगे उपगोह अपत्यम उपगो की संतान क्या अर्थ निकल रहा है यहां पर कौन बताएंगे आप में से उपगो की संतान हां जी नहीं अर्थ कौन सा निकल रहा है संबंध निकल रहा है जैसे शालायम हवा में वहां आधार निकल रहा था और यहां संबंध निकल रहा है और संबंध में ष्टी विभक्ति होती है यह आप लोगों को पता ही है तो पहले अर्थ को देखना पड़ता है अर्थ को, अर्थ को देखते ही पता लगेगा आपको यहां हम छठी विभक्ति क्यों ला रहे हैं मन में हमको ये आना चाहिए कि ये छठी विभक्ति किस लिए आई यहां पर कोई कह सकता पंचमी भी आ सकती है कोई कह सकता तृतीय भी आ सकती है पंचमी क्यों आई तो आपको अर्थ को देखना पड़ेगा अर्थ को देखते क्लियर हो जाएगा स्पष्ट हो जाएगा उपगो अपत्यम कह रहा उपगोह की संतान यानी संबंध को बताया जा रहा है और जहां संबंध को बताया जाता है वहां ष्ठी विभक्ति आती है तो ष्ठी शेषे सूत्र आ जाएगा ष्ठी शेषे यानी जहां कारकों की विवक्षा ना हो वहां शेष में ष्ठी विभक्ति होती है वास्तव में व्याकरण में कारक छे माने जाते हैं प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी और सप्तमी ये छह कारक माने जाते हैं और यह संबंध का कहलाता यह कारक से थोड़ा अलग है तो इसलिए उन छे कारकों को छोड़ने के बाद बचा हुआ शेष है श्रेष्ठी है और एक तो संबोधन है वो तो संबोधन उसका अलग ही नाम है तो शेष में जहां कारक की विवक्षा नहीं होती है उसको शेष कहते हैं शेष किससे शेष कारकों से शेष कारकों से शेष जो है वो संबंध होता है वो आगे आपको पता लग जाएगा शेष क्या होता है यहां इतना ही समझ लीजिएगा जैसा मैं बता रहा हूं तो कारकों कारकों से अतिरिक्त जो होता है वह शेष होता है तो शेष में शिष्ठी विभक्ति होती है शेष्ठी शेषे शे, शेष शेष में शिष्ठी विभक्ति होती है यह कहता है तो शिष्ठी शेष सूत्र से यहां पर गस विभक्ति लाए तो उपगुंगाम प्रथमा दवा वही वाला लगा दी आपने जैसे शाला गी लाया था फिर समर्थानाम प्रथमा दवा समर्थ शब्दों में ही आपको आगे काम करना है असमर्थों में नहीं करना है और समर्थ शब्दों में प्रथम समर्थ से ही प्रत्यय लाना है यह कहता है समर्थानाम प्रथमा दवा तो सूत्र आया तस्यापत्यम यह आपको बता दिया था पढ़ा भी दिया था तस्यापत्यम तो ष्टी समर्थ प्रातिपद से संतान को कहने में प्रत्यय होता है यह सूत्र कहता है तस्यापत तस्य का मतलब विभक्ति ष्ठी विभक्ति से युक्त जो समर्थ शब्द है ष्टी विभक्ति से युक्त जो समर्थ शब्द है उससे अपत्य को कहने के लिए यथा विहित प्रत्यय होता है का है जो उस प्रकरण में, पत्यम में पत्यम के प्रकरण में जो प्रत्यय कहा है सामान्य प्रत्यय यही से प्रत्यय शुरू हो रहा था दिखाया था आपको वहां पर आपको प्राग दिव्यो तो प्राग दिव्यूत्र कहता है तेन दिव्य इस सूत्र से पहले पहले अन प्रत्यय होता है यह कहता है यह अन प्रत्यय कैसे होता है तो कहता है जो इस प्रसंग में ष्टी विभक्ति से युक्त सप्तम विभक्ति से युक्त तृतीय विभक्ति से युक्त पंचमी विभक्ति से युक्त जो शब्द आएंगे उन उन शब्दों से सामान्य अन प्रत्यय होता है उसके कोई बाधक होगा तो बाधक होंगे बाधक नहीं होंगे तो अन प्रत्यय होता है तो तस् पत्यम के अधिकार में प्राप्त दिव्य तो अण इस सूत्र से अन प्रत्यय आया प्रत्यय आते प्रत्यय पर उसको परे बिठा दीजिएगा तो उपगुंगस और अण बिठा दिया जी बोलिए स्वामी जी यहां पर अण प्रत्यय से ओम स्वामी बोलिए स्वाजी जी, यह, जी यहां पे अण प्रत्यय से पहले एक शब्द आया औसर्गिक क्या अर्थ औग कहते हैं औसर्ग कहते हैं रक्षको ही राक्षस कहते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं उसी अर्थ को कहने में अलग अलग प्रत्यय होते हैं यानी Uh, रक्षा में जो प्रत्यय हुआ है वो रक्षा अर्थ को बताने के लिए हुआ है फिर राक्षस में जो प्रत्यय होता है वो भी उसी अर्थ को कहने के लिए आता है जो रक्षा को कहने के लिए रक्षा को कहने के लिए जो प्रत्यय आया वो प्रत्यय आकर के रक्षा शब्द बन गया रक्षा का रक्षा करना फिर उसी अर्थ को बताने के लिए एक दूसरा प्रत्यय आया उसको कहते हैं उसी अर्थ को बताने के लिए उसको कहेंगे राक्षस शब्द थोड़ा बदल जाएगा तो ऐसे ही उत्सर्ग को कहने के लिए उत्सर्ग का शब्द है तो उत्सर्ग का मतलब सामान्य सामान्य प्रत्यय जो सब जगह हो गई इस प्रकरण में हां समझ में आ गया ओम सम जी ओम सम तो उपगुण गतिथिति में समर्थान प्रथमा प्रथमा दवा के अधिकार में तस्यापत्यम सूत्र आकर के अपत्य को कहने के लिए प्रत्यय आता है अण तो अन प्रत्यय हो गया ये सूत्र प्राग दिव्य तो अनसूत्र से नहीं हो रहा है अनप्रत्यय ये तस्पत्यम सूत्र से अन हो रहा है तस्यापत्यम में प्राग दिव्य तो अन् की अनुवृत्ति है ये समझ लीजिएगा समर्थानाम प्रथमा दवा इसके अधिकार में तस्यापत्यम सूत्र के द्वारा अन प्रत्यय होता है षष्टि समर्थ प्रातिपद से अपत्य को कहने में अन प्रत्यय होता है ये तस्यापत्यम सूत्र कहता है तस्यापत्य में प्राग दिव्य तो अण अन की अनुवृत्ति आ रही है समझ गए जी तो अण यह स्थिति है और अण आते ही तो यह अन्न क्या है जी तो सूत्र आता है तद्दिता यह अण तद्दित प्रत्यय है पहले आई शालिया में तो यह तद्दित की अनुवृत्ति पूरे पांचवें अध्याय की समाप्ति तक जाएगा तो तद्दित नाम हो गया अण की फिर आयाकृत तद्दित समाशाश्च क्रिदंत तद्धितांत और समास देखिए क्रिदंत गोला मैंने तद्धितांत बोला तो कृत विशेषने जिस विशेषण के द्वारा विधि की जाकी है उस विशेषणांत का ग्रहण होता है समझ रहे यहां यहां पर भी एन विधि तदंत से सूत्र लग रहा है कृत तद्दित समास्य बहुत व्यापक सूत्र एन विधि तदंत तो क्रिदंत ंत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है तो यहां प्राधिपदिक संज्ञा हो गई प्रातिपदिक संज्ञा होते ही वह सूत्र आएगा सुपो धातु प्राधिपदिक अब ये कहता है धातु का अवयव प्रातिपदिक का अवयव जो सुप है उस सुप का लुक होता है सूत्रार्थ को याद रखिएगा अब देखिएगा मैंने आपको एक बार बताया था ष्ठी के 101 अर्थ होते हैं यह बताया था समर्थानाम प्रथमा इस सूत्र के अंतर्गत समर्थान में निर्धारण श्रेष्ठी है निर्धारण करने में सृष्टि है वहां निर्धारण है और यहां सुबो धातु प्राधिपति यहां अवयव श्रेष्ठी है सृष्टि का अर्थ बता रहा मैं आप लोगों को समझ लीजिएगा सूत्रार्थ जो मैं कर रहा था धातु का अवयव प्राधिपतिक का अवयव जो सुप है उस सुप का लोप होता है सुप हमें श्रेष्ठी विभक्ति के एक वचन है और धातु प्रातिपदिक में श्रेष्ठी विभक्ति का द्विवचन है तो सूत्रार्थ होगा धातु का अवयव प्रातिपदिक का अवयव सुप का लोप होता है यह यहां पर अवयव श्रेष्ठी है तो कहीं अवयव श्रेष्ठी हो, होती है कहीं निर्धारण सृष्टि होती है कहीं संबंध सृष्टि होती है अलग अलग प्रकार की सृष्टिया होती जो आपको आगे धीरे धीरे पता चलता जाएगा तो यह हो गया सुपोधातु प्राधिपतिक सूत्र से यहां पर गस जो प्राधिपदिक है गस जो सुप है उस सुप का लोक लुक हो गया है ये गस किस का अवय है प्राधिपदिक का अवयव है प्रातिपदिक कौन है उपगु पगु का अवयव गस इस गस रूपी सुप का लुक हो जाता है सुपोधातु प्राधिपति सूत्र से लुक किसे कहते हैं वही सूत्र आ जाएगा लुक प्रत्य लुक्ष लुलपह इस सूत्र से इस गस का लुक हो जाता है यानी लोप हो, हो जाता है आदर्शन हो जाता है आदर्शन हो गया लिख दिया यहां पर प्रत्यय लुक्ष अब उपगु आने यह स्थिति है है तो नकार हलंत है तो हलंत सूत्र से इसकी और तस्य तस्वीर तो उपगु आ, ये आएगा देखिए उपगु आ, आ देखते ही आपके मन में आना चाहिए अब यहां क्या करना है तो यहां अंग करनी है कस्मात् प्रत्यय विधि प्रत्यय जिस धातु या प्राधिपदिक से प्रत्य विधान किया है हमने हमने यहाँ पर प्राधिपदिक से प्रत्यय का है। के विधान किया है हाँ जी मैं जल्दी तो नहीं चल रहा हूं समझ में आ रहे सबको चल ही रहे हैं आप अच्छा जल्दी चल रहा हूँ तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा ना इसमें क्या कह रहे रेनु जी कह रहे हो इसकी शीघ्रता के मस्तिष्क में रजिस्टर नहीं हो पा रहा है अच्छा तो आप बताइए मैं मैं आराम से चलूंगा कहाँ से चलना है बताइए जल्दी हो गया था हाँ जो हाँ तो ठीक है आपको बताना था ना मैं तो इसलिए थोड़ा चल रहा था क्योंकि आप लोगों को शालिया में समझा दिया था अच्छी तरह इसलिए मैं चल रहा था तो आपको दोबारा चलते हैं देखिए औपगवाह हमारे सामने है हमारे पास उद्देश्य है औपगवाह औपगवा उद्देश्य है औपगवा का अर्थ देखना है हमको औपगवा किसको कहते हैं तो इसमें मूल शब्द उपगु उपगु शब्द है मूल ये कैसे पता लगेगा आपको यह उपगु ही है तो आपको पहले पढ़ाने वाला अध्यापक बताएगा तो धीरे धीरे जब बताता जाएगा अध्यापक तो आपको मस्तिष्क में बैठता जाएगा आगे चल करके धीरे धीरे आप भी समझ लेंगे ऊहा कर लेंगे इसमें क्या मूल शब्द है पता लगता जाएगा क्योंकि इस लाइन में जब आप उतर गए हैं इस पटरी पर आप चलने लग जाते हैं तो धीरे धीरे आपको पता लगता जाएगा जैसे कोई व्यक्ति अपने पुत्र को बिजनेस सिखाता है अपना जो आ, जो खुद करता है तो जो जो लोग जि, जिस को काम को करते हैं उस काम में दू, दूसरे को एंट्री देकर के उसको सिखाते रहते हैं तो धीरे धीरे धीरे आगे चल करके वो भी समझने लगता है उन सब बातों को तो आप भी सब समझने लग जाएंगे तो औपगवा मूल शब्द हमारे सामने उदाहरण तो उसको विग्रह करके इसको कहते हैं विग्रह वाक्य औपगवा शब्द को विग्रह करके यानी अलग अलग पदों के माध्यम से उस औपगवा शब्द को हम समझते हैं तो उसका विग्रह वाक्य इसको कहते हैं विग्रह वाक्य यानी औपगह को अलग अलग करके समझाना तो समझा दिया उपगह अपत्यम ऐसा विग्रह किया औपगव को अलग करके समझाया है कि ये इस औपगह में क्या अर्थ छुपा हुआ है औपगवा शब्द में जो अर्थ है उस अर्थ को विग्रह वाक्य के माध्यम से बताया जाता है शब्द तो औपगव है अब विग्रह वाक्य से उस उपगह शब्द के अर्थ को बताया जाता है तो कहा है उपगोह अपत्यम उपगोह में ष्टी विभक्ति है अपत्यम में एक एक है अर्थ होगा की संतान अपत्य कहते हैं संतान उपगु की संतान ऐसा अर्थ निकल रहा है उपगोह अपत्यम का तो उपगो उपगु, उपगु व्यक्ति की संतान तो उपगु नामक व्यक्ति की संतान जो होगी उस संतान को संतान को अपगवा कहते हैं मान लीजिए मैं रेणु जी को लेकर के बोलूं जैसे उपगु वैसे रेणु शब्द है अब रेणु की संतान को अगर हमको कहना है तो यहां रैनव ऐसा कहेंगे रैनव रैनवा का मतलब है रेणोह अपत्यम रैनव रेणु की संतान को रैनव कहेंगे उपग के उपगु की संतान को औपगव कहेंगे जी रौनव नहीं नहीं रो नवा कैसा आएगा मूल शब्द तो रे है एक आ है ना एक आर के स्थान में आई वृद्धि होगी ना आई पदमा जी समझ रहे हैं आप उकार के स्थान में आउ, आउ आ, और एक आर के स्थान में आई हो जाएगा अगर वृद्धि होना है तो एक आर के स्थान में वृद्धि अगर करना है तो क्या होगा मतलब रे जो है आप यह समझ लीजिए रे का मतलब री है वास्तव में वो री है तो रीणु है रीनु मूल शब्द है रीणु को रेणु बन गया तो रीनु को रेणु बन गया है तो रईनवा ही बनेगा रईनवा वृद्धि होकर के मानी जी ठीक है ना तो, तो रेणु रेणु की जो संतान होगी वो रईनवा ऐसा बन जाएगा ये शब्द बनता है नहीं बनता है वो एक अलग बात है मैं ऊहा करके बता रहा हूं अगर बनता है तो बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं बनता है तो नहीं बनेगा यानी लोक में अगर रईनावा ऐसा प्रयोग नहीं करते तो नहीं होगा लेकिन मान लीजिए हम इसको बना ले तो बन भी जाएगा कोई बड़ी बात नहीं अगर मैं कल्पना करूं रीनू और रीनू को रीनू मूल शब्द है और रीनू को संतान को रईनावा कहेंगे बस हो गया रईनावा शब्द बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी तो उपगु की संतान को औपगवा कहेंगे शब्द आपको शब्दार्थ समझ में आ गया अब हम आगे बढ़ते हैं कि आप यहां पर संबंध बताया जा रहा है यहां पर इस उपगु की संतान जो बताया जा रहा है तो उपगो और संतान का आपस में संबंध है यहां पर तो संबंध जता रहा है यहां पर उपगोह अपत्यम तो इसलिए हमको यहां विभक्ति लानी है षष्टी विभक्ति उपगुगस कैसे लानी है उपगु शब्द है प्राथमिक है तो ज्ञाप्रातिपदिकात ये सूत्र आ गया आबंत और प्रातिपदिक से आप प्रत्यय ला सकते हैं यह ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र कहता है उपगु प्रातिपदिक है तो ज्ञाप्रातिपदिकात सूत्र कहता है ग्यंत हो आबंत हो या प्राधिपदिक हो उससे ही आप प्रत्यय ला सकते हैं तो यहां पर हमारे सामने प्रातिपदिक है उपगु इससे आप प्रत्यय ले आइएगा तो प्रत्यय हम लाएंगे सुधस सूत्र सु सु सु आ गया सुधस सूत्र आ गया तो इक्कीस प्रत्यय आ गए प्रेणु जी समझ में आ रहा है उपगो गए अच्छा उपगु गश तक उपगु ग आगे बढ़े हम जी, जी। अब उपगुग यह स्थिति है अब इस स्थिति में हम आगे हमको अपत्य को संतान को कहने के लिए प्रत्यय लाना है तो हमारे सामने उपगो अपत्यम है औपगवा तो अपत्य को कहने के लिए हमको प्रत्यय लाना है तो कैसे लाए हम प्रत्यय तो अब सूत्र आएगा समर्थानाम प्रथमादवा देखिए आप कोई काम करना चाह रहे हो तो समर्थ से करना ऐसे नहीं करना असमर्थ शब्द से कोई भी काम नहीं करना समर्थ योग्य शब्द से ही काम करना तो हमको अपत्य को कहने के लिए काम करने जा रहे हैं अपत्ति को कहने के लिए काम करने जा रहे हैं तो कहता है नियामक सूत्र कहता है नियम करने वाला सूत्र कहता है समर्थानाम प्रथमा दवा जो समर्थ शब्द होंगे उसी से आपको काम करना है अपत्ति को कहने के लिए कोई प्रत्यय लाना है तो सूत्र है समर्थानाम प्रथमा समर्थों में प्रथम समर्थ से आपको प्रत्यय लाना है हर किसी से नहीं ला सकते कोई कहे मैं हाँ जी ये प्रथम समर्थ तब उपगु होगा नहीं प्रथम समर्थ आपको सूत्र में देखना है जो अपत्य को कहने वाला जो सूत्र होगा उस सूत्र में जो प्रथम उच्चरित शब्द होगा वो प्रथम समर्थ होगा तस् हां जी तस्य और यहां पर यहां पर भी वो तस्य अगर उपगु उपगु में तस्य है तो उपगू से होगा और अप, अपत्ति में आ, तस्य है तो अपत्य में होगा यानी अपत्य श्रेष्ठी विभक्ति में है तो अपत्य से होगा और उपगु में श्रेष्ठी है तो उपगो से होगा पर सूत्र के आधार पर हमको देखना है तस् अपत्यम अपत्यम में तो श्रेष्ठ विभक्ति आ नहीं सकता क्योंकि वहां पर अपत्यम को कहा जा रहा है और तस्य शब्द से किसी और को कह रहा है जब तस्य से किसी और को कह रहा है और अपत्य को कहने के लिए कह रहा है तो अपत्य में तो श्रेष्ठ विभक्ति ही नहीं सकता क्योंकि अपत्य को कहने के लिए प्रत्यय आएगा तो अपत्य को कहने के लिए अपत्य तो श्रेष्ठ विभक्ति से युक्त है नहीं उपगो अपत्यम अर्थ में देखना है अपत्य में तो श्रेष्ठी विभक्ति नहीं है उपगोह में श्रेष्ठी विभक्ति है तो so, उपगोह में ही उपगोह से ही हमको प्रत्यय लाना है और वो श्रेष्ठी विभक्ति हमको देखना है यानी प्रथम समर्थ को देखना है सूत्र में प्रथम समर्थ यानी सूत्र में दो शब्द है तस् अपत्यम तो तस्या में तस्य शब्द जो है प्रथम समर्थ है यानी पहले पढ़ा है प्रथम का मतलब है सूत्र में जो प्रथम उच्चारित है उससे ही प्रत्यय लाना है तो सूत्र में प्रथम उच्चारित है तस्य अब यह तस्य जिसके साथ लागू होगा हमारे उदाहरण में उसी से प्रत्यय आएगा रेणु समझ में आ गया ही ही थी थी तो तस्य से तस्यापत्यम कहता है षठी समर्थ प्रातिपदिक से ष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अपत्य को कहने के लिए अनप्रत्यय होता है यह कस्यपत्यम सूत्र कहता है तो और कस्यापत्यम में अन प्रत्यय आया तो उससे पहले जो प्राग अण सूत्र दिखाया था मैंने चौथे अध्याय में उस प्राग अण सूत्र की अनुवृत्ति आ रही यहां पर प्राग अण आप चाहे खोल करके देख सकते पुस्तक में चौथे पाद चौथे अध्याय चौथे अध्याय के पहले पाद में पहला पाद है क्या हां पहला ही पाद है प्राग दिव्य तो अण ये तेरा से एटी है चार एक एटी है सूत्र देखिएगा मूल पाठ में सूत्र संख्या भी याद रखना पड़ेगा आप लोगों के साथ मेरे को भी तो चार एक तेरासी है प्राग दिव्य तो अण इस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति जाएगी तेन दिव्यती खनति जयती जितम सूत्र और वो सूत्र है चार चार चार दो चार चार दो का मतलब है चौथे अध्याय के चौथे पद के दूसरा सूत्र है तेन दिव्यती खनति जयितम जयती जितम इस सूत्र से पहले पहले तक अन प्रत्यय की प्रादिव्य तो अण की अनुवृत्ति जा रही है और कस्य में है नाइन्टी टू इसी पृष्ठ में इकतीस पृष्ठ में तो अनुप्रत्यय की अनुवृत्ति इसमें कस्य में है तो सूत्र कहता है सृष्टि समर्थ प्राधिपदिक से अपत्य को कहने के लिए अनु प्रत्यय होता है और अन क्या है प्रत्यय है प्रत्यय परश्च उसको परे बिठा दीजिएगा हो गया उपगुंग अण रेणु जी स्पष्ट हो गया उपगुंग अब अण आया अन आते ही अन क्या है तो सूत्र आता है तद्दिता उसको तद्दित कहते हैं हम उसको तद्दित कहते हैं उसका नाम दे दिया तद्दित जैसे तीसरे अध्याय में कृत नाम दिया यहां पर इसका तद्धित नाम दे दिया तो तद्दिता सूत्र है तद्दिता सूत्र जो है चार एक चार एक छिहत्तर तद्ता और ये सूत्रता की अनुवृत्ति आ पंचम अध्याय पर पूरे पांचवें अध्याय की समाप्ति तक तद्धिता की अनुवृत्ति जाती है यानी यहां से लेकर के छिहत्तरवें सूत्र से लेकर के आगे जितने भी प्रत्यय आएंगे उन सब प्रत्ययों को आप एक वाक्य में बोलेंगे तो तधित प्रत्यय कहते हैं उनको उन सब प्रत्ययों को तधित कहेंगे अब तद्धित नाम देते देते ही ये तद्धितांत शब्द हो गया उपगु अण जो है यह तद्धितांत शब्द हो गया तो तद्धितांत होते ही सूत्र आएगा फिर अब न, क्योंकि अण आते ही अब शब्द बदल गया पहले तो केवल उपगु प्रातिपदिक था अब अनप्रत्यय वाला शब्द हो गया अन प्रत्यय वाला होते ही अब प्रातिपदिक नहीं रहा इसलिए दोबारा हमको प्रातिपदिक संजय करनी पड़ रही है यह भी बात समझना कोई आप सोचे पहले तो प्राधिपदिक दोबारा क्यों कर रहे हैं हम प्राधिपतिक संज्ञा एक, एक बार तो ज्ञाप से चुके हैं फिर यहां पर दोबारा कर, कर रहे हैं कि प्रत्यय आते ही बदल गए इसलिए हमको दोबारा करना पड़ रहा है कृत तद्दित समास तद्दितंत शब्द हो अथवा समास हो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है तो यहां पर तद्दित है अंत में इसलिए इसकी दोबारा हम प्रातिपदिक संजय कर दिया कृत कर दिता समाशा से हो गया स्पष्ट अब प्राधिपदिक संजय होते ही अब यह जो गस विभक्ति है छठी विभक्ति इसको हमें हटाना है अब इसका प्रयोजन हो गया यह संबंध अर्थ को बता चुका है अब अर्थ बता दिया इसकी जरूरत नहीं अब हमको इसको हटाना पड़ेगा तो सूत्र आता है सुपो धातु प्राधिपदिको सूत्र कहता है सुपा में 6 एक है और धातु प्राधिपतिको में छह दो है और इस सूत्र में ऊपर से लुक की अनुवृत्ति आ रही है यह दूसरे अध्याय के चौथे पाद में है दो, दो चार एक दो चार इकहत्तर सूत्र है तो यह कहता है सूत्र कहता है सुपो धातु प्राधिपतिको धातु का अवयव अथवा प्रातिपदिक का अवयव जो सुप है उस सुप का लुक हो जाता है यह षष्टि विभक्ति का अर्थ जो है हम अवयव अर्थ कर रहे हैं कहीं ष्ठी विभक्ति का अर्थ निर्धारण अर्थ करते हैं कहीं अवयव अर्थ करते हैं कहीं संबंध अर्थ करते हैं अलग अलग अर्थ करते हैं जैसे जैसे प्रसंग होता है तो यहां पर जो ये गस है ये उपगुप के लिए आया था उपगु के लिए आया था इसलिए उपगु का अवयव बन गया अंग बन गया उपगु अवयवी है और गस उसका अंग है तो यह कहता है धातु का यदि अवयव हो अथवा प्राधिपदिक का अवयव हो ऐसा धातु या प्राधिपदिक का अवय जो सुप है उस सुप का लुक हो जाता है यह सूत्र कहता है फिर लुक किसे कहते हैं अपने कहा लुक होता है यह लुक क्या चीज है उसके लिए सूत्र आता है प्रत्यय से लुक श्लू ये भी सूत्र वहीं पर है आ, वहीं पर नहीं है ये एक एक साठ है पहले पहले पाद का पहले पाद पहला अध्याय पहला पाद साठवां सूत्र और प्रत्ययस्य लुक श्लूलोपा में अदर्शनम की अनुवृत्ति आ रही है अदर्शनम लोपा की अदर्शनम लोप सूत्र में से अदर्शन की अनुवृत्ति आ रही है तो सूत्र कहता है प्रत्यय की प्रत्यय प्रत्यय की लुक श्लू और लुप संज्ञाएं होती है प्रत्यय की लुक श्लू और लुक संज्ञाएं होती, होती है तो यहां पर इसकी लुक संज्ञा थी सुको धातु प्राधिपति से लुक संजाती तो यहाँ कहता है प्रत्यय की लुक श्लू लुप संज्ञा होती है और जिसको आपने लुक श्लू लुप नाम रखे हैं उनको आप आदर्शन कर दो यह कहता है आप, आपने, आपने लुक का लुक कह करके अः उसको आपने लोप किया है तो यह कहता है लुक किसे कहते हैं लुक उसको कहते हैं जिसको आपने लुक कहकर के हटाया है उसी उसको यहां दर्शन कहते हैं यानी केवल ये नाम देता है जिसको आपने लुक करके हटाया हटा दिया है सुपोधातु प्राधिपति करके हटाया आपने लुक कह करके जो हटाया है उसको लुक क्यों कहा तो कहा आदर्शन किया आपने हटाना का मतलब आदर्शन करना तो जो आदर्शन करके जिसको हटाया है वो आदर्शन तीन प्रकार के होते हैं कौन एक लुक के नाम से एक श्लू के नाम से एक लुक के नाम से तो हमने यहां लुक के नाम से आदर्शन कर दिया यह कहता है प्रत्यय के लुक श्लू लुका हो गया जी स्पष्ट रेणु जी हो जाता हूँ अब अब हमारे सामने गीत हट गए उपगु अण है उपगु अण है यहां तक हम पहुंचे उपगु अण अब अण में अणकार हलंत है दिखी रहा है सूत्र से उसको इतनाम कर दो इत संजय कर दो और इत संजय करते ही तस्लोपर्शनम लोप लोप गया अब हमारे सामने उपगू आ इतना बचा हुआ है यहां तक हम पहुंचे थे अब यहां पर अंग संज्ञा करनी है हमको यस्मात् प्रत्यंगम प्रत्य जिस उपगु नामक प्राधिपदिक से अनुरूपी प्रत्यय का विधान किया है आपने उस अनुरूपी प्रत्यय के परे रहते पूर उपगू की अंग संज्ञा होती है ऐसा यह सूत्र कहेगा सूत्रार्थ को यहां फिट बिठाना है हमको सूत्र के अर्थ को यहां इस प्रसंग में फिट बैठाना है यानी इस प्रसंग में सूत्र के अर्थ को फिरोना है तो कहता है उपगू नामक प्रातिपदिक से अनुरूपी प्रत्यय का आपने जो विधान किया है उस अनुरूपी प्रत्यय के परे रहते पूर्व उपगु की अंग संज्ञा होती है माता सुदेश जी समझ में आ रहा है जी आ रहा है अब अंग संज्ञा हमने कर दिया उपगो की अंग संज्ञा करते ही आगे अंगस्य की अधिकार आ गया अंग संजय करते अंग की अधिकार आ गया अंग के अधिकार में सूत्र आ रहा है तद्धिते स्वचा अब निकालिए सूत्र आ, मैंने इन सब सूत्रों के अर्थों को बताया था आपको सात दो सात दो एक सूत्र निकालिए सात दो एक सौ पृष्ठ संख्या पचहत्तर सेवेंटी फाइव है दितेश्वचा मादे ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है देखिएगा मृजेर वृद्धि सूत्र है एक सौ चौदह वहां से वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है पूरे सूत्र की, की अनुवृत्ति आ रही है तद्वितेश्वचाम आपको बार बार आपको ना करना पड़े तो मैं अभी लिखवा देता हूं आपको अनुवृत्तियां लिख लीजिएगा साथ साथ आपको बार बार ना लिखना पड़ेगा पर वृद्धि की जो अनुवृत्ति है वृद्धि की जो अनुवृत्ति है यह बहुत आगे तक जाएगी पैंतीस सात तक जाएगी इसकी अनुवृत्ति वृद्धि की वृद्धि के नीचे अंडरलाइन करके सात तीन पैंतीस लिख लीजिएगा वहां पर तीसरे पाद के पैंतीसवें सूत्र तक इसकी अनुवृत्ति जाएगी वृद्धि की अचोन्नति की जो अनुवृत्ति जाएगी अचा की अनुवृत्ति तीन इकतीस तक जाएगी अचा की अनुवृत्ति केवल अचा की तीन इकतीस यानी तीसरे पाद के इकतीसवें सूत्र तक जाएगी और ईणी ईणीति की जो अनुवृत्ति है इणीति की अनुवृत्ति जो है वो जाती है पैंतीस तक हां जी पाद के पैंतीस तक तो ये नीति की अनुवृत्ति जाती है और अचर की अनुवृत्ति इकतीस तक जाती है अब देखिए सूत्र के अर्थ को मूल में देखना मूल में यह कहता है वृद्धि अनुवृत्ति आ गई अचोण पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ गई अब कहता है तद्यचन आ गए में सप्तमी बहुवचन है और अचाम आधे जो है यह है अचाम में छ तीन और आधे छत तीन छ तीन छ एक ये अनुवृत्त ये विभक्तियां हैं अब सूत्र का बता रहा हूं यकार इत यहां चवर का यकार यकार इत और नकार इत प्रत्ययों के परे रहते यकार जिसकी होती है ऐसे उसको यित कहते यित का मतलब यकार इत है जिस प्रत्यय में उसको कहेंगे नित इित प्रत्यय परे रहते यकार इत है जिस प्रत्यय में उस नित प्रत्यय के परे रहते इसको कहेंगे यित नित नित नित रूपी तद्धित प्रत्ययों के परे रहते नित नित रूपी तद्धित प्रत्ययों के परे रहते अचों में आदि अच की अचाम आदे कहा अचाम आदे अच अचों के आदि अच की वृद्धि होती है मैंने सूत्रार्थ बताया प्रत्य रूपी तद्धित, तद्धितों के परे रहते इतनी तद्धितों के परे रहते अचों में आदि अच की वृद्धि होती है यह सूत्र कहता है आधिराजे जी वो लिख दीजिएगा स्थिति क्या स्थिति है उपभु और अण का अ यह स्थिति लिख दीजिएगा हाँ तो समय बहुत हो गए ना तो चले गए होंगे उन्होंने लिखा है मैं मीटिंग में हूँ मैं कल रिकॉर्डिंग सुनूंगा अच्छा अच्छा जी ने लिखा है वैसे भी समय दस बीस हो गया तो इसको यहीं पर भी दे फिर जी जी जी थक गए आप थक गए बहुत हाँ आप तो क्या मैं सबसे ज्यादा थक गया आप बहुत थक गए आप थक गए आज माता आज लगभग दस किलोमीटर पैदल चला ओह आ क्या हुआ, आज क्या हुआ, क्या और स्वामी रामदेव जी आये तु गे वै तु पडा मे दश किलोमीटर इक गत के हम सुनते सुनते थ गे मि सोची मोदी थका हा मल कु पैद आज जो है वो कोई विशेष कार्यक्रम था कहीं तो साथ में हम लोग गए हैं तो वो पैदल घूमना पड़ा दस किलोमीटर सब विद्यार्थियों को लेके गए हम लोग यहां जो गुरुकुल चलता है उस गुरुकुल के सब विद्यार्थी चार सौ पांच पांच सौ विद्यार्थी है उनको लेकर के हम पैदल घूमे किसी कोई प्रचार करने के लिए प्रचार नहीं है वो देखना था हाँ एक जगह देखना था उसको देखने के लिए गए थे थेक। थेक। तो मैं छह बजे आया हूं सुबह जाकर के बोल के तो नहीं थका हूं बाकी चल करके जरूर थका हूं क्योंकि पैदल तो चले सालों हो गए ना इतना लंबा कभी चले नहीं, नहीं। आश्रम में रहते हैं वैसे हाँ जी कई कई साल तक बाहर नहीं निकलते आप आश्रम से विद्यार्थी काल में तो खूब चले हम रोज सात सात किलोमीटर पढ़ने के लिए रोज पैदल जाकर के पढ़ते थे स्कूल में तब तो चले खूब लेकिन अब वो चलना नहीं हो पाता है ना इसलिए बहुत हिम्मत कर रहे हैं बहुत मेहनत हम लोगों के ऊपर कर रहे हैं तो दिल तो से धन्यवाद करते हैं बहुत कल बहुत। मिलते हैं कल मिलते हैं ओंकार करते हैं हम पहुंचे हैं उपगु यहां तक पहुंचे हैं वृद्धि का प्रसंग चल रहा है यहां तक पहुंचे हैं तो कल करते हैं इसको पूरा ओंकार करते हैं ओं। शांत शान्तिः नमो नमः